घटाद्याज्ञानवादी नेता तद अनुमा भूत दर्शन दो सौ तीस पृष्ठ दूसरी पंक्ति जिसलिए घटा के न रहने पर भी घटाध्य आकारषित होता है चित्त ऐसा विज्ञानवादियों की तरह स्वीकार कर लिया गया उत्तरे अंश में तो हमारे मत के साथ कोई विरोध हो न होने से बाह्यार्थवाद खंडन में जो क्षण विज्ञानवादी ने जो बात कहा है वो सारे तर्कों को हम अनुमोदन करते हैं है तस्मात चित्त आभास होने मात्र से जिस प्रकार से आपने स्वीकार किया उसी प्रकार से वस्तु तो है नहीं माना उसी प्रकार से भाषा विज्ञानवादी के विपरीत जो चित्त उस चित जायमाना क्षणिका क्या मान रहा है जायमाना जाय तो वह उत्पत्ति भी वास्तव में विज्ञान का चित्र का असतियव जन्मन युक्ता भविधा तो। जन्म का न होने पर भी जन्म होता हुआ जैसे भाषित हो रहा है ऐसे मानना ही चाहिए तो न जायते चित्तम इसलिए हम अब चित्त उत्पन्न नहीं होता चित्त जायते जिस प्रकार का दृश्य उत्पन्न नहीं होता उसी प्रकार चित्त भी दृश्य नहीं होता इसलिए जिस प्रकार वैसा है उसी प्रकार ते जाति पशन फिर भी उस चित्त की भी जो उत्पत्ति जो देखते हैं जो मानते हैं कौन विज्ञानवादी रहा क्षणिकत्व दुखित विज्ञानवादी लोग उस, विज्ञान लो, उस आत्मा की की उत्पत्ति शून्य मानते हैं अनात्मा ही मान डाला अंत में अनातत्वादी छत्ते ने चित्त स्वरूप दृष्टुम अशत्यम पशन और चित्त के द्वारा ही चित्त को ही चित्त स्वरूप को अनुभव करना संभव नहीं है हम लोग क्या मानते आत्मना आत्मान आत्मनी लेकिन वो मानता नहीं आत्मना आत्मान पश्य अनुभव स्वीकार नहीं करता नहीं है चित्त स्वरूप उसी चित्त के द्वारा स्वयं चित्त स्वरूप का अनुभव करना असंभव है ऐसे मानते हुए वो खेव पश्य पदम पक्ष्यादि नाम मान आकाश में पक्ष आदि चरण पद को पगच चिन्हों को पग चिन्हे चरण चिन्हों को ढूंढने के समान खोजने के समान वे व्यर्थ प्रयास में लगे रहते हैं सद अद्वे तो दृश्यो नीला भी नहीं वो जन्मादिना विकल्पित नहीं वह जन्मादिन विकल्पित होने कारण से उस के द्वारा चित्त अनुभव नहीं कर पाते हैं तो उन्होंने इसलिए कहा डाला उसी प्रकार बात उनका है जिस प्रकार से कोई जो है आकाश में पक्षियों का पगचिन्नों को ढूंढ ले देख ले विज्ञान जन्म न निकम विज्ञान का जो जन्म कैसा है वो तात्व नहीं है क्यों दृश्य होने से नील दृश्य के समान तत्व तो जन्म योग तात्व जन्म पश्यंती विज्ञान का जन्म हो नहीं सकता जो लोग ता जन को देखते हैं ते वे लोग पक्ष आदि आकाश देखने के समान वो प्रयास कर रहे हैं समझो अनाथ आदिशन देना तो बढ़ा विचित्र लोग अनाथ में ही मानते क्षणिक हो दुखो शून्य रूपा अनाथ रूपा साथ साथ वो एक दूसरे का अन्योन्य विलक्षण भी मान रहे हैं। अन्यों ने सदृश भी मानती है लोग हैत्यंत साहसिक अन्य द्वैतियों के पेशा से महान साहसिक लोग मानना पड़ेगा जो इस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं आकाश में जो है पग चिन्ह को ढूंढने के समान आत्मा की उत्पत्ति को देखने वाले जो लोग मान सासित व्यक्ति बने वैशिषिक नया एक आत्मा की उत्पत्ति को ही माना चल यही लोग है बौद्ध जैन और चार वाक आत्मा भी उत्पन्न होता है मानते संकोच विकासशाली आत्मा माना जयनी होने जो है जितना लंबा, लंबा छोटा शरीर लंबा छोटा आत्मा शरीर शरीर मिलेगा मिलेगा तो बड़ा मिले चले हाथी के में उतना छोड़ा इसलिए अन्य द्वैतवादियों की अपेक्षा से इनको साहसिक मानना ही पड़ेगा बड़े साहस वाले मानने पड़ेंगे जिस प्रकार से आप लोग उत्पत्ति आदि को भी मान रहे हैं इनमें से शून्य प्रति विशेष कथन करना चाहिए ये पश्यंता खिना चुक शून्यवादी तो विद्या साहसिक लोग हैं वो तो आकाश में पक्षंडरा और ये तो कहते हैं हम तो आकाश को मुट्टी में बांध दे आकाश को भी मुठ्ठी में बांधने की जैसी बातों का बात कर रही है क्यों? स्वदर्शन से सर्वदर्शन सभी दर्शन तो शून्य है उनके लिए और खुद का भी दर्शन को शून्य मानते सर्वम शून्यम में सभी कुछ शून्य है तो अन्य दर्शन भी है और खुद का दर्शन भी उसके के गया। खुद का खुद दर्शन को शून्य मानने वाले वे उस हालत में हैं जैसे मानव आकाश को मुठी में बांध कर पकड़ देना चाहते हैं स्व दर्शन से आप छह नंबर स्वशास्त्र से शून्यवादी माध्यमिक दर्शन को भी सर्व कोटि में ले लिया वो भी शून्य हो गया इसका अपना अस्तित्व नहीं मान रहा अपने दर्शन का अस्तित्व नहीं किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं मानता तो महाशाह मानना ही पड़ेगाम <coughs> ब्रह्म सिद्ध इस लाभ तक कई हेतुओं के द्वारा यह बात सिद्ध हो गया कि अजम एकम ब्रह्म ब्रह्म कितना है एक है और वह अजम इसीलिए अब जो शुरू में ये के बाल बता रहे हैं, जो शुरू में प्रतिज्ञा की थी शुरू में हमने कहा लेना होगी सौ अट्ठाईस में नीचे दिया टिप्पण नंबर नौ अतो वक्ष पण्यम यह तीन एक का था तो चौथे प्रकरणी का उन... कारिका में जा रहे हैं और तीन एक में यह कहा गया था तो प्रतिज्ञा की गई थी अत बक्षा अकार्पण्यदि पृष्ठ अठाईस में तो यदरादो प्रतिज्ञात तत्पर तो अयम श्लोक उसी का फलोपसंहार करने के लिए उक्त जो निश्चय का ही फल को पुनः असंभावना आदि दोषंसुख को निवृत्ति करने के लिए उपसंहार करता हुआ दृढ़ निश्चय करने हेतु तो अगला कार्य का अगला श्लोक आरंभ होता है अजातम जायते यद अजाति प्रकृति स्त प्रकृति रम्यता भाव न कथंच भविष्य उत्तरार्ध पहले एक बार आया हुआ है दोबारा बोल रहे इसको अजातम जायते क्योंकि अजात जो ब्रह्म ब्रह्मरूपचित ही उत्पन्न हुए के समान भाषित होता है ऐसी कल्पना वादियों ने की है यद अजातमेव जायते जाति प्रकृति स्तः इसीलिए मानना पड़ेगा इस ब्रह्म का स्वभाव क्या है प्रकृति में आजाती है जन्म जो विज्ञान उत्पन्न हुए के समान होता कल्पना मात्र की गई है केवल समझाने के लिए वास्तव में जन्म का भाव उस वस्तु का ब्रह्म का स्वभाव है प्रकृति रणताभाव क्योंकि आजात का ही जायमान कल्पना होने भाव मानना पड़ेगा उसका अज ही है क्योंकि किसी भी वस्तु का जो स्वभाव आप मान लेते हो इस की वाली, उसको कोई विपरीत विपरीत नहीं कर सकता सभाव के जैसे भविष्य अजातम ये चित्तम ब्रह्मी वाली परिकल्पित है वास्तव में ब्रह्म अजात वही चित्त वही जीव है उसको जायती दि वादी परिकल्पित श्रुति पर आधारित होकर के वादियों ने कल्पना करके व्यवस्था देने के लिए समझाने के लिए कह हाँ, जीव उत्पन्न हुआ अनुप्रावेश तो तो को बजा करके वही शरीरों में घुस करके जीव बन गया अनेने जीवनात्मना अनुप्रवेश नाम रूपाणी छात्री में इस प्रकार से श्रुतियों को आदर बना करके आजाद जाति परिकल्पना कर ली जाती है तद अजात जयते जिसलिए वह अजात सरूप वाला उत्पन्न हुआ ऐसा व्यवहार होता है इसलिए अजात ही प्रकृति है यह जो पूर्व है उसका जो अद्वितीय है, तो है।, अद्विती है समुचित निर्विकार है निर्वि तो निर्वय इत्यादि अदय उसका जन्म निरूपण हो ही नहीं सकता ये उक्त तो सिद्ध हो चुका है जब जन्म नहीं है तो वो स्वभाव मानना पड़ा तब कद तथा इसलिए अजात रूपाया प्रकृति स्वरूप अजात रूपी जो उसका स्वभाव है प्रकृति है उसका अन्नता भाव उसका विपरीत हो जाना माने जन्म हो जाना न कथंित भविष्य वह किसी भी प्रकार से हो नहीं सकता है माया करें यदि चिंत स्मरणी कौटस्था स्वभाव्यास्तो न जातम मल्य अजाव अजातता प्रकृति होती ये चिस्वे अजात है साधि फिर तो वह ब्रह्मी है वह कूटस्थ एक स्वभाव वाला है उसका ऐसे वस्तु का कभी उत्पत्ति नहीं होती है इसे केवल माया से जन्म के समान मानना पड़ता है जब ऐसा है फिर निर्णय हुआ उस ब्रह्म का जो स्वभाव है वो अजातीय है कूटस्तम तत्व तात्विक जो कूटस्तत्व है वही तात्विक है जो कूटस्त अजात स्वभाव का अपेक्षा है जो संसार मोक्ष दोनों के दोनों वास्तव में नहीं है वह अजात है जब जन्म ही नहीं हुआ वो संसार का प्राप्त होगा और मुक्ति क्या होना है संसार ना बात है है जो जो जो वस्तु वस्तु वस्तु ऐसा वो तात्पर्य की जब निर्णय ले लिया इसमें एक और भी हित दे रहे हैं क्यों ऐसा है वो तात्पर्य तात्व स्वरूप उसका अजातत्व है यह कैसे निर्णय किया जो वैत प्रकरण में कहा हुआ जो हेतु और इसी अद्वित प्रकरण में भी जो कला प्रकरण में जो कहा हुआ प्रकरणों में हेतु हेतु सभी अलग हे दे रहे देखिए कहांता मोक्षस्य न भविष्य क्योंकि न संसार हो सकता है न मोक्ष हो सकता ना ना है यदि अनाद एक कहा तो संसार फिर तो उसका अंतत्व भी नहीं हो सकता जिसका कोई कारण ही नहीं है ऐसा जो वस्तु होगा वह नहीं कहा जा सकेगा अतएव उसका नाश भी नहीं होगा जिसका कारण है ऐसा वस्तु तो का हम कार्य कहेंगे जो कार्य होगा उसका जरूर विनाश होता है जैसे कारण कौन है मिट्टी उसे कार्य कौन है घट जिसे घट गया है साधी है, है। है, अनादि नहीं जो घट उसी का नाश हो सकता है कार्य का ही नाश होता है जो अनादि है, जिसको कोई कारण ही नहीं, है, उसका हम भी नहीं कहते, तो कल्पित जाएगा। और उसका नाश भी वास्तव में नहीं होता अच्छा कल्पित का नाश नहीं होता है कल्पित वस्तु अधिष्ठान ज्ञान मात्र से निवृत्ति होती इसीलिए नाश की संभावना का निषेध कर दिया है। ज संसार का अंत हो ना युक्ति से सिद्ध नहीं हो सकता लोक में देखा गया कोई भी अनाज भाव पदार्थ है वह वा अंत वाला कभी नहीं होता वैसे विज्ञान भी उसी प्रकार से समझो अनंत आदि मतो इसे भी मोक्ष उत्पन्न हुआ बोलते हो इक्कीस प्रकार के तो दुख ध्वंस उत्पन्न हो गया है तीन प्रकार के तो दुख ध्वंस उत्पन्न हो गया अलग अलग मानते तीन प्रकार के के योग, 21 प्रकार प्रकार का दुख्य स्वर्ग प्राप्ति ही दुख ध्वंस हो जाता है वहां और ये लोग भी शरीर आदि दुख माना चारवा का इनका नष्ट हो जाना ही इसका निर्वाण हो जाना बुझ जाना दीपक बुझने के समान धारा का जाना ही। उनकी वो अनंत कैसे हो सकेगा वो अंतमान जरूर होगा क्योंकि जब उत्पन्न हुआ है मान लिया अपने घट को फिर घट अंतमान जरूर होता है उसी प्रति जो भी उस वस्तु संसार में उत्पन्न मान लिया गया है निश्चित रूप में न वह वस्तु अंत वाला ही होगा वा आप दर्शनों के मत में अती कभी तो भूल से उपनिषद आदि का ज्ञान से मोक्ष उत्पन्न होता है ऐसा नहीं है उपरिषद आदि का ज्ञान से क्या होता है चलो भ्रम कर निवृत्ति तो भ्रांति है ए? अहम जीवात्मा उत्पन्न मनुष्य अहम ब्राह्मण इत्यादि यह भ्रांति निवृत्ति गुछ नहीं होता अधिष्ठान अपना स्वरूप ज्ञान होगा हम सोम परमात्मा चिन्ह सचिदान रूप ब्रह्म वह स्वरूप को आप याद करेंगे अधिष्ठान वही आप है तो अपने स्वरूप स्मृति जो रुकी उसकी पुनः संस्मृति होना नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा इतना ही होता है और कुछ उत्पत्ति नहीं है मोह नष्ट करके मोक्ष उत्पन्न होगी गया ऐसा नहीं मोह नष्ट हुआ स्मृति का लाभ हुई स्वस्वरूप विस्मृति निवृत्त होकर के स्वस्वरूप संस्मृति हो गई किसी का नाम मोक्ष है इसलिए वह उत्पन्न नहीं किया गया है अरे जो लोग उत्पत्ति मानते हैं उत्पन्न होने वाले मोक्ष की अनंतता भी नहीं सिद्ध हो सकेगी यह संसार में देखने को मिला आदि में तो मोक्षस्य से अनंतता न भविष्य अयम आत्मा संसार मोक्ष परमार्थ दोष दोष प्रकरण आदि में उक्त दोषों की अपेक्षा से एक विलक्षण दोष में कथन करने जा रहे हैं उनके प्रति उन वादियों के प्रति जो आत्मा का संसार प्राप्ति आत्मा मोक्ष प्राप्ति परमार्थ में तो में होता है वास्तों में आत्मा संसारी हो गया हो वास्तों में आत्मा को मुक्ति प्राप्त होता है वास्तविक संसार वास्तविक मुक्ति मानने वाले उनके प्रति एक विशेष नया दोष दिया जा रहा है यह हो नहीं सकता सिद्ध करने के लिए हनुमान देरी पलाम की आत्मा का संबंधी जो संसार कर विवाद आसपार है वो कैसा है इसी और मोक्ष अनंत न वो भी अनंत नहीं हो सकता भावत्व सती आदिमत्वाद आदि भाव पदार्थ होने से आदिमान भाव पदार्थ होने से घटवद दो अनुमान तो यहां इस कारिका जो के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के द्वारा कह दिया गया भाषा अनादे अतीत कोटी रहित संसार से अंतम समाप्ति युक्त नोपयास्य अनादि करने का मतलब गया जो पहले नहीं था अतीत कोटि रहित है ना पहले होना और अब आप आपने क्या अनादि है अर्थात उसके पूर्व कोटि विद्यमान ही नहीं कार्य का पूर्व कोटि होता है हमेशा कारण वो है ही नहीं अतीत तो कोटि कोटिता तो से संसार सिया। ऐसा कार्यभूता जो संसार है उसका अंतम समाप्त समाप्ति भी विनाश भी कभी नहीं हो सकता युक्ति से कोई सिद्ध नहीं कर पाएगा क्योंकि व्याप्ति बन जाता है ना यो यो अनाद भाव सो सो अनंतवान जो जो अनादि भाव पदार्थ है वह वह निश्चित रूपेण अनंत वाला योगा, अंत वाला नहीं होगा और यो यो साधि पदार पदार पदार पदार्थ यो यह पदार्थ, भाव पदार्थ अंतवान भवती वह वह अनिश्चित रूपेण अंतवान होगा क्योंकि नई अनादि सन अंतवान कस्त पदार्थ दृष्टो लोके क्योंकि आप कोई दृष्टांत नहीं दिखा सकते संसार में अनाज होता वह वस्तु अंतवान हो गया हो ऐसा कोई पदार्थ आप इस लोक में दृष्टांत रूप में दिखा नहीं सकते जहां व्याप्ति ग्रहण कर सके अनाज अनाज भावत्यनाज भागतम तरह अंतम विनाशक हो नहीं सकता कते हुआ दृष्टान दिए पेने संबंध निरंतर विच्छेद कोई धारा है क्या पहले खंडन कर चुका बीजाकुर का नाश होता है अतवा धारा का भी नाश होता है और बीजांकुर भी साधी है कि उसके वो भी जिसका अंकुर का आदि वह बीज था उस बीज का पूर्व अंकुर है उस अंकुर का पूर्व आदि उसका बीज है ऐसे ना। धारा नाम की जो बीजा संबंध की निरंतरता रूप की जो धारा है वह धारा नाम का कोई एक वस्तु नहीं है इस प्रकरण पहले खंडन करके इस मत को निराश कर चुके हैं इसी चौथे प्रकरण का बीसवी तथा अनंतता ठीक इसी प्रकार से अनंतता भी विज्ञान प्राप्ति काल प्रभाव से मोक्षिकाल में यदि आप मानते हो, हो जाता है विज्ञान की उत्पत्ति के साथ साथ मोक्ष उत्पन्न हो गया ऐसे ही नहीं कहते हो फिर तो उसकी अनंतता न भविष्य गटा जी स्वदर्शना जो उत्पन्न उनको अनंत होता हुआ देखने को नहीं मिला साजित्वा, मोक्ष, मोक्ष, हो इसलिए होने से मोक्षित समान, घटाली घटाली विनाश, विनाश के समान वे अवस्तु होने से कोई दोष नहीं है यदि चेत सिद्धांत के अवस्तुत्वात्म बंद निवृत्ति रूपत्व और तो बंधन में निवृत्ति रूपा है वो मैंने अभाव रोपा है ना बंधन के अभाव रोपा है इसे मोक्ष में न अंतत्व आपत्ति अंत आपत्ति नहीं रहेगा ऐसा उपर्व पक्ष का कहना भी अपने आपके हित पर विचार विध दे रहा है कहते हैं गटाली विनाश शब्द के विनाश के समान यह भी जो है क्यों तार्किकों के मत में क्या है ध्वंस क्या होती है साधित अनंत उत्पन्न हुआ घट ध्वंस का ध्वस का ध्वस्त थोड़ा होता है एक बार ध्वंसत हो गया छुट्टी पाई, इसे किंतु ध्वंसारी तक रहता है ऐसा उनका मत है ना इस तरह से यहाँ उत्पन्न होता हुआ भी आप गंतवान हो जाएगा ये कोई नहीं उत्पन्न होते हुए भी प्रध्वंसा भाव के समान अनंतवान हो सकता है अतएव मोक्ष भावत्यो भवती अंतवान नवती अनंत भवती प्रध्वसा भावतर अवस्त उत्त क्योंकि उन लोगों के मोक्ष क्या है का भाव है ना निर्वाण रूप है तो अभाव रूप कौन सा हम प्रध् स्वभाव ले लेंगे, लेंगे। दुख प्रध्वंसा भाव निर्वाण जैसे क्षण विज्ञान धारा का प्रध्वंसा भाव तो अवस्थ रूप हो गया अभाव रूप हो गया अतएव कोई दोष नहीं है था सती मोक्ष से परमार्थ भाव प्रतिज्ञा तब कहेंगे कह पारमार्थिक पारमार्थिक और आप पारमार्थिकोल आपने और पर प्रतिज्ञा क्या किए थे पारमार्थिक भाव रूपा है मोक्ष भी संसार और मोक्ष दोनों ही सत्य है दोनों ये पारमार्थिक है दोनों ये भाव रूप है और अब आकर के अंत में आपने बोल दिया अभाव रूप है अवस्तु रूप है तो प्रतिज्ञानी रूपा दोष आ जाता है परमार सद्भाव प्रतिज्ञानी असत्वादेव शिष्य विषाणी आदि भाव और यदि आप कहोगे मोक्ष इसे अभाव है, रूप है असत हो गया यदि असत हो गया फिर तो आदि के समान हो जाएगा फिर तो आदिमान क्यों नहीं हो सकेगा उसकी उत्पत्ति भी नहीं होगी असत असत इसे कहते हैं असत्य होने के कारण से ही शिशु आदि के समान उसके आदिमत्वी अभाव आदिमत्व का भी अभाव कहना पड़ जाएगा अत्य तुम्हारे मत में ऐसे तार्किकों के मत में तो मोक्ष उत्पन्न होगा मोक्षण के समान ऐसे हो जाएगा पूर्व पक्षी गएगा ठीक है फिर हम मोक्ष का भी आदि और अंत वाला मान लेंगे क्या आप से आद्यंत मोक्ष आद्यंत वाला हो गए तो जो आदि वाला है तो बीच में भी नहीं हो नास्ती वर्तमान में सदृश संतोता इव लक्ष्यता दूसरे प्रकरण में क्षति कार्य में आया हुआ है उसको दोबारा यहाँ लाए हुए हैं तो के समान है फिर तो आदो अंते आदि में जो नहीं है और अंत में जो नहीं है तो वर्तमान में वास्तव नहीं है ऐसे समझना चाहिए इस राज्यों में पहले सर्फ नहीं था बाद सर्फ नहीं रहेगा बीच सर्फ दिखाई दे रहा हो तो वह वास्तव उस समय में भी नहीं है से संसार और मोक्ष सारी चीजें नहीं था नहीं रहेगा पहले नहीं था नहीं रहेगा आदि और अंत वाल मतलब गया उत्पन्न हुआ का मतलब पहले नहीं था और नष्ट हो गया मतलब बाद में नहीं रहेगा जो नष्ट हो जाए वह बाद में रहता जो उत्पन्न होता है वह पहले नहीं रहता जो पहले नहीं रहा अब उत्पन्न हुआ है और बांध नहीं रहने वाला है बीच में की उत्पत्ति और नाश काल पर्यंत बीच में जो रह गया है, में, उस समय काल में भी नहीं रहता है। उसी प्रकार है मृग दृष्टिकारी असद वस्तुओं के समान है सुदृशा सं होते हुए भी अवित लक्षिता अनात्म पुरुषों के द्वारा ज्ञानी पुरुषों के द्वारा वह सदरूप में समझे जाते हैं उसको भी सत्य सत्य पारमार्थिक इत्यादि भ्रांत पुरुष लोग ही मानते हैं विमता मोक्षादय न परमार्थ संतोति आद्य मरिचुद हैं विमता मोक्षादय आप विवाद मोक्षादि जो हैं वो कहते हैं परमार्थ तवित न रहती न परमार्थ संतोति क्यों आद्यंत मृत्यु के समान सर्व के समान फिर का सत्य क्यों मानते हैं दुनिया अगर ज्ञान करा उनकी <coughs> लक्षिता रह विचार इसे ऐसे कहते हैं ऐसा कौन कहता है सत्यवीर कदम मूढ़ लोग करते हैं विचार रहित तो लोग उसको सत्य मान बैठते ऊषरोना पान आदि प्रयोजन अनुपल मोक्ष स्वर्ग आदि नाम तो सुखाई प्राप्त न मोक्षादि तब पूर्व पक्ष क्या सकता नहीं नहीं महाराज ऊषर जल सर्व्यादि क्या है स्नान पान मृत्यु आदि का प्रयोजन नहीं है इसलिए उनको तो मिथ्या मान लेंगे इन मोक्ष स्वर्ग आदिओं को लेकर के सुखाई प्राप्ति का प्रयोजन सर्वानुभव स्वीकार करते हैं अतिव उनको मोक्ष आदिओं को मृत आदि के समान मिथ्या नहीं कर सकते ताकत नहीं नहीं भाई सब प्रयोजनता खलुते स्मृता आप जो सब प्रयोजनता मानते हो वास्तव में उन पदार्थों में अर्थात स्वर्गो मोक्ष सुखो जो भी का हो उसमें प्रयोजनता वास्तव में है नहीं की स्वप्न भी प्रतिपद्ध में और स्वप्न में इसका विरोध देखने को मिल रहा है जागृति पदार्थ में जो आप कहते हैं वास्तव में वह नहीं होता क्योंकि स्वप्न उस स्वप्न में जाने के बाद और सुश्रुपति में तो ठीक उसके विपरीत या बिल्कुल नहीं है ऐसा ही अनुभव में आता है कि जागृत और भोजन खाए और सो गए तो स्वप्र में भूखे हैं ऐसे देखने के है। जो खाया हुआ जो का प्रयोजन को मिलता है विपरीत प्रयोजन में भूख निवृत्ति नहीं हुई सिद्ध नहीं हुआ इसलिए वस्तुओं की सब प्रयोजनता अवस्था भेद में सिद्ध नहीं हो रहा है अतएव जिस अवस्था में उसकी सब मान रहे हो उस समय में वह भ्रांति ही माननी पड़ेगी यदि वह वास्तविक सब थी उसमें तो तीनों ही अवस्थाओं में तीनों ही कालों में उसका प्रयोजन अनुभव में आना चाहिए क्योंकि पारमार्थिक जो वस्तु तो होता है वह तो कभी वे विचारी नहीं होता जैसे आपके अपने चेतन भाव है वह जागरूक में है वही चेतन भाव स्वप्न में गायब हो गया क्या वहां भी रहता है सुसिप्त में भी चेतन भाव है वो तो कहीं वे नहीं हुआ इसीलिए उसको हम पारमार्थिक पारमार्थिकानेंगे और जब विचार है भले ही में दे रहे फिर भी उसको हम मित्या ही चलता और जागृत की वस्तु से स्वप्न में काम नहीं चलता अतएव तस्मात आद्यंत वत्तना आद्यंत वत्त हेतु से निश्चित ही वे दोनों अवस्थाओं के पदार्थ अपने अपने अवस्थाओं में भी वास्तव में वे पदार, जागरत पदार जागरत में में में भी वास्तव है विद्यावशात उस काल में हम उसको सत्य मानकर के सारा व्यवहार कर लेते हैं वह ये भी वैद्य प्रकरण में आया उसी में पृष्ठ 85 27 26 27 दोनों कार्यक्रम आ चुकी है मोक्ष का भाव प्रसंग, तो प्रसंग को लेकर के कहने के लिए हमने लाए हुए हैं और अब इस चौथी प्रकरण का पच्चीसवीं कार्यक्रम जो उत्तरार्ध में कहा गया था उसकी व्याख्या के लिए आगे 11 श्लोकों में विचार चलेगा निमित्तस्य से अनिमित भूत दर्शनार्थ कहा जाता है तो सिद्धांत के द्वारा निमित्तस्य माने विषय से ज्ञान में वैचित्रता को प्रदान करने वाला द्वैत को सिद्ध करने वाला ऐसा जो घटपादि विषय है वह वास्तव में अनिमित विषय नहीं है क्यों भूत दर्शार्थ अथवा अभूत दर्शनार्थ प्रति क्या था जो भाग उतरार रहे प्रपंच प्रपंचते उसी पदार्थ का और विस्तार के लिए श्लोक ही प्रपंच थे इस इस आगे कहे आ जाने वाले श्लोकों के द्वारा विस्तार किया जाएगा आगे कहे जाने श्लोक कहां से कहा जाए तो नीचे आंधिकार समझा रहे हैं जात्याभाष प्राप्त नान तात्पर्य श्लोक तक पैंतालीस के पूर्व जात्याभाष पैंतालीस है उससे पूर्व तक अर्थात चौवालीस में तक इसके तात्पर्य को ही समझाने के लिए आरंभ कर रहे हैं 33 से चौवालीस तो बारह कारिकाओं 12 कारिकाओं में विचार हुआ इसमें भी अधिकतर पूर्व का ही सब ला रहे हैं सर्वे धर्मांवने काय शांतना प्रदेश भूता नाम दर्शन कुतः देखिए सर्वे धर्माम स्वप्न स्वप्न में घटा लीजिए स्वप्न में देखे गए सकल पदार्थ अवश्य ही मिथ्या क्यों कायस अंतर्दर्शनार्थ हम कहा देख रहे हैं उसको शरीर के भीतर देख रहे बड़ा शहर हाथी घोड़ा घाड़ी बहुत सारी चीजें हम देख लेते हैं स्वप्न में वो सब आपके शरीर के भीतर हो सकता है कितना बड़ा शहर कायस्य शरीरस्य से भीतर देखा गया है इसे मानना पड़ेगा स्वापरा भावताधि अनुमान अचित एक नंबर टिप्पण स्पष्ट है स्वप्न के सक भावदार कैसे हैं मिथ्या हैं मिथ्या हो सकता है, है क्यों भीतर उपलब्ध होने से उसी प्रकार जिस प्रकार दर्पण के भीतर में उपलब्ध हो बड़ा बड़ा जैसा है उसी प्रकार से समझो सत्य भाव बाह्य कर दिया बाह्य वास्तव में नहीं है उसी की व्याख्या कर रहे हैं उसके लिए वो कहा गया था समृद्धि प्रदेश है क्योंकि यह संकुचित निरवकाश प्रदेश रूपा से ब्रह्म रूप स्थान में भूता नाम दर्शन भूतों का दर्शन पारवातिक कैसे हो सकता है अत्यंत संकुचित देश में इतना बड़ा चिल्लाव कैसे देख सकते हो हो ही नहीं सकता पारवार्थिक हो नहीं सकता हो। जरूर मिथ्या है वो जैसे भगवान के मुंह में बड़ा पूरा ब्रह्मांड पहले पृथ्वी पृथ्वी के बाद पहले ब्रह्मांड भगवान ने दिखा दिया अपनी माया सोदा इसका मतलब क्या तो मुंह में हो सकता है ब्रह्मांड वो तो तात्पर्य इतनी है एक जगत, मुंह लेन माँ बोली कहा उन्हें समझ में आना वेदांत इसलिए बहुत बाल फिर उपदेश देते अंत में देवगी को योदा सब इकट्ठे होते हैं क्षेत्र में अवतार श्लोक सहिता नाम इस श्लोक सहित जो है आगे तक पूरे में ये व्याख्या करने जा रहे देखिए भाष्यकार कुछ नहीं कहते स्पष्ट होने से पहले व्याख्या हो चुकी है इसी वजह से नुक्तम दर्शन गलस्याणी मागत प्रतिबुद्धश्छ वही सर्व तस्े न दो एक और दो दो इसे पूर्वाध अंतर किया लेकिन नयुक्त दर्शन कालस्य लस्य अनियम पूर्वार्ध में अंतर है उत्तरार्थ बिल्कुल वही कवि शब्दावली भाषा यहां पूर्वार्थ में थोड़ी व्याख्या कर देंगे चौथी काम तैतीस तो वही कवि शब्दावली में कोई फर्क नहीं है जिसे उसकी व्याख्या नहीं कर रहे थे तैतीस में नुक्तम दर्शन गलस्य अनियमार गो जागृत में गमनागम के लिए समय जो नियत है किन्तु स्वप्नावस्था में काल का कोई नियम नहीं है लेकिन जागृत में भी स शरीर जाने में नियत हो जाता है लेकिन मन से जाने में कोई नियत है क्या कितना समय लगता है यहाँ से दिल्ली पहुँचने में मन से कोई नियत समय नहीं है हाँ ट्रेन में जाना है शरीर से तब तो टाइम लगेगा वो नियत है आ, ट्रेन आने का टाइम पक्का है वह पहुँचने का टाइम पक्का है जागृत में गमनागमन मैंने स्थूल पदार्थों के गमनागम के लिए समय भरे नियत है किंतु जागृत में भी स्वप्न के समान अन्य कार्यो का मानस आदि का स्वप्न में मानस ही है स्वप्रवस्था में काल का कोई नियम काल गतो, से अनियम आदि गो न होने के कारण से पदार्थों के पास जाकर देखना गत्वा दर्शन नहीं तब इसलिए पदार्थ के पास जाकर आपस से संबंध जोड़कर उसको अनुभव करना संभव नहीं है इसके अलावा एक और बात स्वप्न में मान लो देखा अमुख जगह पर एक चीज रखी हुई है और आप जाइए वहां कुछ मिलेगा वो चीज या स्वन में आपने व्यापार किया बहुत पैसा मिला उसको त्रिजोरी में बंद कर दिए जगने के बाद देखो त्रिजोरी सर्वस देशे इसके सिवा जागने पर कोई भी सप्रवाले देश में वह वस्तु विद्यमान नहीं मिलते इससे भी स्पष्ट है स्वप्न के मिथ्यादर्शना एक हेतु काल से अनियमित दूसरा हेतु देशे ना तीसरा हेतु तीन हेतु तो कर दिया संवृत प्रदेशे संकुचित प्रदेश शरीर का भीतर का मतलब क्या संकुचित प्रदेश स्वाप्न सकल पदार्थ मृषा भविधी संवृत्वाद काल से तेजे अनवाच्छ तीन शुद्ध हो गया तथा देह देशे कटारे उसको देश संसारे में जिस देश में आप इस समय संसार को अनुभव कर रहे हो जिस काल से विशिष्ट कर अनुभव कर रहे हो जिन वस्तुओं से परिचन्न अनुभव कर रहे हो वही संसार को ब्रह्म भाव प्रतिपन्न एक बार यदि आपकी ब्रह्म प्रतिपत्ति हो जाए तब तस्वीन देह देह देश में न संसार है न कोई काल है न कोई देश है न कोई वस्तु है परिपूर्ण ब्रह्म रूपेण अवस्थाना, की परिपूर्ण ब्रह्म रूपेण अवस्थ हो जाता है अत जागृत मिथ्याम इस समान मिथ्या ही है ऐसा निश्चय करना चाहिए जब पहले स्वप्न के पदार्थों को सिद्ध कर दिया जागृत को सिद्ध कर देंगे दोनों ही खत्म हो गया तो स्वर्व सिद्ध हो जाता है इस श्लोक तात्पर्य भगवान भाषण दिखा रहे हैं जागृत गत्यागमन कालो नियतो जागृत में गति का और आगमन का काल नियत सा प्रतीक होता है देश प्रमाणत यह क्योंकि देश भी नियत महसूस होता है क्योंकि ये लगता है क्योंकि आप जागृत सो में सोए रहे हैं दिल्ली में सब्र में लेकिन ऐसे थोड़ी हो जाएगा वास्तव में इसलिए कहते हैं टिप्पण कार्ड स्वप्न ही काश्यामश्मी के अनुभवन माथुर बश ये सब्र में ऐसा भी उल्टा उल्टा हो जाता है अनुभव क्या कर रहा है में काशी में हूं और देख क्या रहा हूं काशी में रह करके मथुरा को देख रहा हूं अरे काशी से भी मथुरा दिखाई देगा क्या काशी कहा मथुरा कहा स्वप्न में सब संभव है स्वप्न में संभव है सारा उल्टा पलटा काम है न तेष नियमों भी कहने वो काल नियम भी नहीं है देश नियम भी नहीं है इतना ही नहीं प्रमाण तो यह तस् अन्य प्रमाणता तो जिसे ग्रहण कर रहे हैं और प्रामाणिक रूपेण में न ग्रहण कर हैं नियत देश नियत काल प्रमाणों के माध्यम से ग्रहण कर रहे जो तस्य अनियमत वास्तव में उनका स्वप्न में नियम न होने कारण नियमस्य नियम से अभाव जागृति आदर्श नियम देख रहे हैं तो नियम स्वप्न में नहीं है अतएव स्वप्न न देशांतर गास्तु ने स्वप्न में न देशांतर को प्राप्त किए हो न कालांतर को प्राप्त किया हो न वस्तुंतर को प्राप्त किया वो होता है कि यह देखने में स्पष्ट है स्वप्न में कभी कभी तो ऐसा भी अनुभव करता है आदमी पूरा उसका जीवन बीत गया पचास साठ साल की जिंदगी बीत गई जगत ही बराबर क्या हुआ पता चला पांच मिनट बीता था यहाँ का पांच मिनट वहां का साठ साल बराबर हो गया पग तो का काल का नियम रहा इसी प्रकार ज्ञान पहुंचने के बाद होता है ब्रह्मज्ञान के बाद तथा परम किसंवादाण्य तो जागृते पर ब्रह्मवादी सा सह सलोच्य अविद्याद्रात प्रतिबुद्ध ने आलोचित आलो प्रतिपद्य अवतरण का देते हुए कि भाई देखिए जिस प्रकार स्वप्न में विसंवादात आपने देखा विसंवाद कि स्वप्न ज्ञान अप्रमात्मक है विसंवाद होने से प्रसवृद्ध होने के कारण से शुक्ति में रजत के समान इत्यादि जो है ज्ञान के समान अनुमान के द्वारा भी गुण तो आप निश्चय कर लेंगे विसंवादात विशेषु के माध्यम से स्वप्न ज्ञान अप्रमात्मकम विसंवादात सुक्तम विसम रजत में ज्ञान के हम नीति नंबर टिप्पणी जागृत प्रमा पारित विषय जागृत प्रमा से है ना? कि स्वप्न का जो प्रमा और उसका जो विषय दोनों क्या हो गया जागने के बाद जागृत प्रमा के द्वारा और विषय के द्वारा वो बाधित हो गया वहां का देश काल वस्तु यहाँ के देश का वस्तु का अनुभव के दर्पण क्या हो गया बाधित हो गया कि यहां का देश का वस्तु नियत अनुभव में आ रहा है और वो देश का वस्तु अनियव हो रहा है उस अनियत अनुभव को तो नियत अनुभव के कर दिया प्रकार आप जागृत में बाधेंगे कैसे जागृत ज्ञानम अप्रमात्मक हेतु रखो वही विसंवादन संवाद का अलग हो जाएगा जागृत प्रमाण नहीं लेंगे किंतु स्वरूप प्रमाण प्रमा विषय पार्थ स्वरूप्रमा क्या है अहम ब्रह्मा इस प्रमाण का द्वारा बाधित विषय वाला हो जाता है कौन जागृतकालीन सकल पदार्थ जागृतकालीन सकल पदार्थ क्या हो जाएगा जो प्रमाण है प्रमा से देश काल वस्तु का जो ज्ञान है वह संपूर्ण क्या है मिथ्या है अप्रमात्मक ना विवादात रहे तो रहेगा वही बदलेंगे ब्रह्म हेतु का था स्वप्न ब्रमाएगी सुप्ति काम को और जागृत के लिए दर्शन इस प्रकार से दो अनुमानों का द्वारा विषय नियत और अनियत सगल पदार्थित हो जाता है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सिद्ध करने के लिए यह आरंभ कर रहे विसंवादात अप्रामिष्ट तथा जागृति परम श्रेयो श्रेय अस्पिम इसे परम श्रेय को चाहने वाले हम लोगों के द्वारा अवश्य ही जागृत में भी मिथ्यात्व अप्रामाणिक की सिद्धि अवश्य करनी चाहिए सब्रह्मवारोच्य सहमवारोच्य सह कैसे करें क्योंकि विचारशील मोक्ष चार ले स अलग होना चाहिए एक सच्चा स ब्रह्मवादी सू क्या करना चाहिए ब्रह्मवादियों के साथ में विचार विमर्श करना तिंतन तदन्योन प्रबोधन चिंतन करके क्या करना है सब्रम इत्यादि एकम व एक पद मांग सकते सह विचारशील ए ब्रह्म चिंतन करने वाले अन्य अपने सहपाठियों के साथ मिलजुल करके समालोच्य विचार करके अविद्या प्रबुद्धा अविद्यापी निद्रा से मोक्ष को क्या करना चाहिए जगना चाहिए सभी अविद्याद्रा में सोए हुए हैं उससे जगना चाहिए नैव श्रेय साध्य प्रतिबद्धित है नैव श्रेय साध्य मोक्ष न साध्य सिद्धत्व उत्पन्न घटा अधिवध्य प्रयोग अत्र फलिता पांच नंबर क्योंकि वास्तव में जो श्रेय है जो मोक्ष है वह साध्य नहीं है का मतलब क्या वो उत्पाद नहीं है वो विकारी नहीं है वह प्राप्ति नहीं है है ना संस्कार भी नहीं है, है, है। क्यों सिद्ध वो तो सिद्ध स्वरूप है वो तो सुध सिद्ध स्वरूप है ना उसको सिद्ध करने की क्या जरूरत है उत्पत्ति आदि क्रिए या साध योग्य साध्यम और यह न उत्पाति आदि क्रियाओं की साध्य नहीं है वह स्वरूप है, उत्पन्न उत्पन्न तो उत्पन को कोई थोड़ी कर सकता है उत्पन्न पांचवें त्रेपन में अनुमान स्पष्ट दिखा दिया प्रतिपद्य है ऐसा ही को निश्चय करके जान लेना चाहिए सर्वस्वित क्योंकि सभी के सभी वास्तव में स्वभाव है अतः इसे भ्रांति के कारण कारण से है। भी से है। भी भी मोक्ष के अंदर सब कुछ अज्ञान मीत्या मित्री मित्राद्यय सह सं्य संबुद्धो न प्रपद्य गृह प्रतिबुद्ध न पश्य मित्रादी के पास मंत्रणा करके स्वप्न से जगा हुआ पुरुष पुनः उसी मंत्रणा को पाता नहीं है पर मिला मित्रादी सह संबंधित स्वप्न में आप मित्र आदि के साथ बैठ करके को विचार विमर्श किए लेकिन जगने के बाद में क्या विचार हुआ तो कुछ भी याद नहीं रहता न प्र इसी प्रकार से उस सप्र में गृह चाहती जो कुछ धन पैसा वगैरह ग्रहण किए थे सप्र में मित्रा ने सब व्यापार किया लाभ उठाया आप। मिल गया वो भी चीज जो कुछ ग्रहण किया था उसे प्रतिबुद्ध नागने पर देखना जगता नहीं है उसको दिखाने कहीं भी नहीं मिलता अतएव निश्चय मानना पड़ेगा वह स्वाप्रकल पदार्थ मिथ्या है भाष्य मित्राद्य संदेव मंत्रण प्रतिबुद्ध मित्राद्य हमने स्व कर्तव्योच अपना कर्तव्य विचार विमर्श करके काम धंदा किया तदेव मंत्रण प्रतिबुद्ध प्रतिबुद्धो न प्रयोग क्या विचार विमर्श हुआ था कुछ भी याद नहीं जाता इतना ही नहीं गृह महादेव स्वर्णादि धन दौलत आदि प्राप्त किया था वह जगने के बाद उपलब्ध नहीं होता अतच नदेश गच्छति स्वप्ने इसे निश्चय है स्वप्न में वह निदेशांतर उपलक्षण है कालांतर वस्तुंतर किसी भी चीज को वास्तव में इसने प्राप्त ही नहीं किया था जैसा स्वप्न है वैसा जागृत में भी घटा लेना